नमस्ते दादाजी नमस्ते दादी आज तुम्हारा जन्मदिन है ईश्वर तुम्हें लंबी और सुख भरी जिंदगी दे तुम्हारा जन्मदिन अच्छा तो रहा न राजू तुम्हारे सारे दोस्त आए थे ना? मुझे माफ करना मैं तुम्हारी दावत पर न आ सके तोहफा। कितनी अच्छी बात है कितना अच्छा दिन है मैंने बहुत मजे किए मेरे सारे खास दोस्त आए थे खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें भी बनी थीं और मुझे बहुत सारे तोहफे भी मिले और मैंने आज बहुत सारी नई बातें भी सीखी हैं तुम्हें याद है तुम्हारी पुरानी पड़ोसन श्रीमती गुप्ता वो अचानक बीमार हो गई हैं उन्हें गेटवेल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है शायद उनका ऑपरेशन हुआ है अब तो वो ठीक हो गए हैं पर अब भी अस्पताल में ही है अरे रे वो तो काफी अकेलापन महसूस करती होंगी चलो राजू घर जाने से पहले हम गुप्ता आंटी से मिलने अस्पताल जाते हैं